ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है राजेश्वर वशिष्ठ की कविता एक याज्ञ सेनी हाँ द्रौपदी हूँ मैं स्त्रियों के जन्म कब चाहे समय ने सभ्यता ने और पुरुषों ने बस देह ही पुत्र की ही चाह तब से आज तक है युद्ध का नायक बनेगा वह मृत्यु पर देगा वही अग्नि तर्पण दान सज्जा भी श्राद्ध होंगे पूर्वजों के संकल्प से उसके राज्य का स्वामी बनेगा वह कुछ नहीं बदला उद्विघ्न थे राजा द्रुपद संग्राम में हारे हुए थे द्रोणाचार्य ने उनको हराकर कर राज्य आधा ले लिया था वह जानते थे वह जानते थे द्रोण भूलेगा नहीं उस वेदना को गुरु पुत्र था वह मित्र भी था बालपन में साथ थे वे दीक्षित हुए थे एक ही दिन एक राजा निर्धनों को क्यों करे स्वीकार यदि उपयोग ही ना हो का दिखावा घोषणा भर ही तो रहा है हर समय में पुत्र की इच्छा प्रबल थी यज्ञ में बैठे हुए थे द्रुपद स्वस्ति वंदन हो रहा था देवताओं का आचार्य थे यज और उप धूम्र से महका हुआ था यज्ञ परिसर मानो नृत्य अग्नि कर रहा था कुल, कुल देवता अब तृप्त थे हवि से द्रुपद की याचना, याचना से, से पुत्र ऐसा जो वध करेगा द्रोण का पूर्ण पालित धीर और गंभीर भी हो दुम्न, उसका, उसका नाम होगा वही पांचाल का राजा बनेगा अग्नि ने सौपा उसे जब पुत्र दुन्दुपी दुन्दुपी बजने लगी, लगी थी, जय घोष से चारों दिशाएं भर उठी थी यज्ञ लेकिन चल रहा था, था। और और अब मैं अयाचित सामने थी जन्म था यह द्रौपदी का यज्ञ सेनी नाम, नाम है मेरा आयोनिज जन्म ना हूँ कौरों का नाश हूँ मैं यह आकाशवाणी जन्म पर, पर मेरे थी। हुई थी यज्ञ तो पूरा हुआ आहुति देकर पुत्र राजा को मिला जो शौर्य में पुरुषार्थ में उत्कृष्ट ही था पर इस खेल से मुझको मिला क्या क्या कामना की थी किसी ने एक पुत्री की स्त्रिया क्या मात्र हवी हैं जो किसी भी यज्ञ में अग्नि में डालो मसल दो लाल कर लो इतिहास है इस याज्ञ सेणी का जिसमें मुझे संघर्ष ही करना पड़ा है कहानी है दुखों की यात्रनाओं की पुरुष के वर्चस्व की भी बस नाम ही बदले गए हैं आओ आओ, आओ सुनाती अभी, अभी आप सुन रहे थे, थे। राजेश्वर वशिष्ठ की कविता याज्ञ से एक वाचक स्वर भारती परिमल